देवी भागवत स्कंध दीक्षा विधि भगवान नारायण कहते हैं मुने तदनंतर शक शवा और घृत का संस्कार करके सुबह से घृत का अग्नि में हवन करें मुनिवर घृत को दक्षिण भाग से उठाकर ओम अग्नय स्वाहा से अग्नि के दक्षिण नेत्र में वाम भाग से उठाकर ओम सोमाए स्वाहा से वाम नेत्र में तथा मध्य से घृत लेकर ओम अग्नि स्वाहा इस मंत्र का उच्चारण करते हुए अग्नि के मध्य नेत्र में हवन करें फिर दक्षिण भाग से घृत लेकर ओम अग्नि श्रिष्ठ कृत स्वाहा इस मंत्र के द्वारा अग्नि के मुख में हवन करें इसके बाद साधक पुरुष ओम भू स्वाहा ओम भूवः स्वाहा ओम स्व स्वाहा इनसे हवन करे तत्पश्चात पूर्वोक्त अग्निमंत्र का उच्चारण करके तीन बार आहुति दे बुनें फिर प्रणव मंत्र से गर्भाधान आदि आठ संस्कारों के निमित्त प्रणव का उच्चारण करते हुए घृत की आठ आहुतियाँ दें गर्भाधान पुंसवन जात कर्म नामकरण निष्क्रमण अन्नप्राशन और चूड़ा व्रत चूड़ावृतबंध ये आठ संस्कार हैं ऐसे ही चार वैदिक संस्कारों के लिए भी चार बार प्रणव का उच्चारण करके घृत का हवन करें वे वैदिक संस्कार इस प्रकार प्रसिद्ध हैं न, नामना, गोदान और और उद्वाहक व्रत इसके बाद शिव और पार्वती की पूजा करके उनका विसर्जन करें फिर साधक पुरुष अग्नि के उद्देश्य से पांच संविधाओं का हवन करें तदनंतर आवरण देवताओं के लिए भी एक एक आहुति दे उन्हें इसके पश्चात शुरु में खरीद रखकर उसे ढक दे अपने आसन पर बैठे ही शुरुआ में लेकर उसी घृत से चार चार बार हवन करें यह आहुति अग्नि मंत्र के साथ वो लगाकर उसी का उच्चारण करके करे तदनंतर महागणेश मंत्र से दस आहुतियां दें पुनः देय मंत्र के देवता के आसन की अग्नि में पूजा करें साथ ही उन देय मंत्र संबंधी देवता का ध्यान करें तत्पश्चात उन देवता के मुख में मूल मंत्र का उच्चारण करके पच्चीस आहुतियाँ दे मुझ में अग्नि और देवयमंत्र संबंधी देवताओं में एकता स्थापित हो जाए इस भावना से श्रेष्ठ साधक को ये आहुतियाँ अवश्य देनी चाहिए फिर छह चाह अंग देवताओं को पृथक पृथक छह आहुतियाँ दें मुनिवर इसके बाद अग्नि और देव देय मंत्र संबंधी देवता की नाड़ियों का एकीकरण करने के लिए ग्यारह आहुतियाँ दें उन्हें एक देवता के उद्देश्य से एक आहुति जो आवृत् पूर्वक क्रमशः एक यह एक एक आहुति हृदय से दे तदनंतर कल्पोक्त द्रव्यों अथवा तिल से देवता के मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए एक हजार आठ आहुतियाँ दे मुने इस प्रकार आहुति देने के पश्चात मन में यह भावना करे कि देवी अब मुझ पर प्रसन्न हो गई ऐसे ही आवृत्ति देवी अग्नि तथा देव मंत्र सम्बंधी देवता भी प्रसन्न हो गए तदनंतर जिसने भली भांति स्नान कर लिया हो जो संध्या वंदन आदि क्रियाओं से निवृत्त हो दो वस्त्र धारण किए हो जिसके शरीर पर सुवर्ण का कोई भूषण हो तथा हाथ में कमंडलू हो ऐसे शिष्य को आचार्य कुंड के पास बुला ले शिष्य को चाहिए कि गुरुदेव को वहां बैठे हुए जो श्रेष्ठ पुरुष हो, उनको तथा कुलदेव को नमस्कार करके वहीं आसन पर बैठ जाए तब गुरुदेव कृपा दृष्टि से उस शिष्य को देखे साथ ही शिष्य की चेतना मेरे शरीर में आ गई इस प्रकार की भावना करे तदनंतर वे विद्वान आचार्य दिव्य दृष्टि के अवलोकन के द्वारा हवन पूर्वक शिष्य के देह में स्थित मार्गों का परिशोधन करें जिससे शिष्य देवताओं की कृपा का शुद्ध अधिकारी बन सके